मंत्र ओम सहना वो सहनौन तो सह वीर्वावै तेजस्वीनाधीतमस्त मेषाव शांति शांति शांति अनुवाद की दसवीं कक्षा और अभ्यास चलेगा तो पहले इसके शब्दों को देखिए जो नए नए आए हुए हैं और कुछ तो प्रसिद्ध शब्द ही हैं जैसे वृक्ष शब्द है अकारांत पुलिंग प्रासाद ये महल के लिए बोलते हैं मकान बड़ा सा मकान महल और ये भी पुल में आता है शैशव ये शिशु का भाव शैशव और शैशव कहते हैं बचपन के लिए बाल्यकाल यह नपुंसक लिंग में रहेगा भाववाचक शब्द है प्रत्यय किसमें शिशु में अण प्रत्यय उपवन उपवन ये लिंग में आता है, है, है, तो तो तो वन तो नहीं है, लेकिन छोटा सा तो उपवन बगीचा दो शब्द प्रजा और वेला तो प्रजा प्रजा उत्पन्न जो भी है लेकिन जनता के लिए और वेला समय का वाचक शब्द है ये स्त्रीलिंग में चलेंगे इनके दोनों के रूप तो इसमें कोई नया शब्द वैसा नहीं है जिसके आपको रूप याद करने पड़ेंगे सब पीछे के समान ही हैं जो भी पीछे आ चुके हैं उन्हीं में से कोई किसी के समान कोई किसी के समान धातु में इसमें पहले भी धातु है और ये है जोहोत्यादि गण की भी धातु कैसे रूप चलता है इसका विभेति विभेति विभीत विभ्यति इस तरह से तो इसके रूप याद कर लेना और त्रयिंग पालने ये तो भी है ये भी भये धातु पाठ हम मिलेगी आपको ये ये भी भये और त्रैंग पालने पालन करना रक्षा करना किसी की और त्रैंगित है इसलिए इसके में रूप चलेंगे तो त्रायते त्रायते त्रायंते इस तरह से तो इंग अध्ययन धातु ये नकार है लगा हुआ अनुबंधित है तो आत्मनिपद में रूप चलते हैं इसके अणधात आत्मनिपदम और ये बिना अधि उपसर्ग के नहीं आती है तो अधीते, अधियाते इसके। इसके याद कर लेना प्रापणे पीछे आ चुकी है आंग उपसर्ग लगा देंगे तो आनयति, नयति आ नयत नयति का ठीक उल्टा अर्थ हो जाएगा वहां ले जाना यहां लाना आगे अव्य दिए हैं ग सेक्शन में ऋते का अर्थ ऋते ज्ञान न मुक्ति ही ऐसी वेद का मंत्र आता है एक टुकड़ा न रित त्वद अमृता मादयंते हे प्रभु तेरे बिना कोई भी आनंदित नहीं करता न ऋते त्वद अमृता मादयंते ये अमृत जो जीवात्मा है ये ये तेरे बिना ये आनंदित नहीं हो सकता अर्थात आनंद यदि मिलेगा तो तेरे पास ही मिलेगा तो रितय का अर्थ बिना समीप अर्थ के पीछे आपने शब्द सुने थे समया निकषा आदि समीप शब्द भी स्वयं तो एक शब्द और आता है आरात हाँ यह गिनती चल रही है यहां पर भी लेकिन आराध अर्थ ये समीप में भी आता है और दूर अर्थ में भी आता है अब प्रसंग अनुसार लगाते हैं कि कहा कैसा अर्थ लेना है तो ये ऐसा ही है इसको पंचमी का रूप मत मान लेना कि पंचमी व्यक्ति का एक वचन है कोई ऐसी ही रित ये सप्तमी का मत मान लेना क्योंकि ऋतु शब्द का भी सप्तमी में रीते बनेगा और ये अव्यय है यू ही तो रिति है आराध है ऐसे ही प्रभृति जो है ये इसके रूप चल जाते हैं प्रभृति नीचे समास के प्रकरण में पढ़ा था सूत्र हाँ। <coughs> लेकिन जब हम प्रभृति के रूप चलाएंगे उस समय इसका अर्थ हो होगा आदि इत्यादि बोलते हैं ना लेकिन जब इसको अव्यय के रूप में लेंगे तो वहां प्रभृति एक सीमा बोधक शब्द बन जाता है कोई कार्य जिस समय से प्रारंभ किया गया है तो प्रारंभ वाला जो समय लेते हैं हम उसके साथ में प्रभृति को लगाएंगे तो प्रभृति का अर्थ क्या हो जाएगा से लेकर जैसे आज से लेकर पांच दिन तक यज्ञ चलेगा तो अद्य प्रवृत्ति आज से लेकर अब यहां यह रहेगा ये यह प्रवृत्ति तो समय का प्रारंभ जहां से होता है वहां लगाते हैं इसको उसी के स्थान में हम प्रवृत्ति ना बोलें तो एक अन्य शब्द भी तो अन्य शब्द क्या है वहां तो धातु है प्रत्यय लगा करके बोलेंगे आरभ्य है है और धातु है, किया। और समास आ के साथ में होने से न पूर्व से क्वा कुल हो गया तो आरभ्य आरंभ करके अब ये आरभ्य ये अव्यय है या इसके रूप से लेंगे ना आरंभ आरंभ आरंभ आरभ्य मैंने क्या प्रश्न किया अव्य है किस सूत्र से हाँ तो सुन का सुनवा प्रत्यय है लेख हो गया आगे अव्यय है एक और बही ही ये बहिष्ठ शब्द है वैसे विसर्ग तो संभव होगा तभी होगा नहीं तो कहीं रेफ रहेगा कहीं विसर्ग हो जाएगा दो तरह चलता रहेगा या रेफ का यकार होकर के भी लोभ हो सकता है कहीं किस सूत्र से ये कहता है ऐसा कि रेफ से पूर्व ह्रस्विकार हो तब भी मैं रेफ को यकार करूंगा हाँ मैंने कहा कि बहेस में दो बातें होंगी या तो विसर्ग होगा या रेफ रहेगा फिर मैंने पूछा कि क्या रेफ को याकार होकर लोभ भी हो सकता है आपने कहा तो दो ही बात होंगी या तो रेह बोला जाएगा या विसर्ग हाँ वो लगवाते विसर्ग को फिर साकार कर ले अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो और कहीं कहीं सरकार को मूर्धन भी करना पड़ता है जैसे वो स्तोम सुना था बहिष्पवमान पवमान स्तोम होता है एक बहिष् प्राक मूल शब्द क्या है प्राच प्रसर्ग पूर्वक अंश धातु से बनाते हैं ये तो ये प्राक अर्थात पहले या पूर्व की ओर ऐसी का उल्टा हो जाएगा प्रति लगा दो तो प्रत्यच यानी कि प्रत्यक्ष बाद में या पश्चिम की ओर और प्रत्येक का एक अर्थ और भी होता है कि एक तो होती है गति आगे के लिए ठीक है अंशु गति पूजन हो एक होती है गति पीछे के लिए अंदर के लिए यानी कि और मंत्र है इसमें कठोपरिषद में परी खानी उसमें दूसरी पंक्ति में आता है ना कष्टित धीर प्रत्यक्ष आत्मानम ऐत तो यहां गति कौन सी है बाहर से अंदर की ओर की गति है ये प्रत्येक आत्मनम और योग का सूत्र भी है तथ प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश है नहीं ये वहां भी तो प्रत्यक चेतन का अधिगम तो प्रत्येक किधर है वो अंदर ही तो है हाँ आत्मा का साक्षात्कार ऐसे ही उदच शब्द है ये सब धातु वही है उपसर्ग बदलते जा रहे हैं यहाँ उपसर्ग लग गया तो उत्तर की ओर पूर्व की ओर पश्चिम की ओर उत्तर की ओर दक्षिण की ओर बोलने में अब अब ये धातु ना रहेगी ये तीन ही जगह आएगी वहां भी देखो तो मंत्रों में हम संध्याम बोलते हैं ना मनसा परिक्रमा के मंत्र तो पहला प्राची दूसरा दक्षिणा में नहीं आया ना अभी फिर तीसरा प्रतीचि यहाँ आ गया भाई फिर उदीची।, उदीची।, उदीची यही तो शब्द है ये अब क्योंकि वो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होने से हो जाएगा क्यों हो जाएगा नीग? किस सूत्र से हो जाएगा हाँ अंजू में ऊ है ना उगित है ये उगित सज हो जाएगा करो बुद्धि शब्दों पे अधिकार करो धीरे धीरे उदक हो गया दक्षिणा दक्षिणा ये ये सब अव्यय के रूप में यहां पर लिए इन्होंने और आगे विशेषण वाची शब्द है जैसे पूर्व पहले या पूर्व दिशा को भी कह सकते हैं ऐसी पश्चिम उत्तर भिन्न तो भिन्न तो कोई बात नहीं भिन्न तो ये निष्ठा प्रत्यांत है भिन धातु से। तो भिन्न वैसे होता है फटा हुआ अलग कोई और भिन्न अतिरिक्त अर्थ में ले लेते हैं तो अतिरिक्त हो ही जाता है जब कोई वस्तु काटी जाती है तो ऐसे ही अतिरिक्त अति उपसर्ग और रिचिर धातु से अतिरिक्त है यह भी निष्ठा है।, है तो इसमें रूप किस किस के याद करने हैं आपको भी धातु के और अधि उपसर्ग पूर्वक इंग अध्यय और बाकी तो त्रय का तो आप चला लोगे ऐसे ही त्रायते, त्रायेते, त्रायंते। दो धातु मुख्य बाकी शब्दों के रूप में तो कोई भी नहीं आया इसमें कोई नया शब्द नहीं है अपादान कारक इसमें दिया है अपादाने पंचमी और अपादान कारक बनाने का सूत्र ध्रुवम अपाय अपादान ध्रुव और अपाय दो बातें हैं इसमें कि जब कहीं किसी से कुछ अलग होता है उसे कहते हैं अपाय ऐसा होने पर ये तो होगी सप्तमी और अपादान संज्ञा उसमें किसकी होगी अलग होने पर किसकी होगी एक तो अलग वस्तु हो रही है एक झागीता रहेगी तो जो ध्रुव है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है अपादान्य पंचमी से पंचमी हो जाती है अयत हसर्ग है आयगतो ले सकते हैं और नहीं तो इणगतव से भी गय प्रत्यय करके बन जाएगा आयगतो का भी गति अर्थ है का भी गति अर्थ है और जो इसमें दिए हैं अव्य अन्य आरात इत्यादि तो उनका एक सूत्र आता है अष्टाध्याय में आएगा आपके दूसरे अध्याय में अन्य आरात इतर ऋत्य दिख शब्द अंशु उत्तर पद और आज और आही ये शब्द हैं तो इनके योग में इनके साथ में जो अन्य शब्द आएंगे उनमें पंचमी विभक्ति हो जाती है दिक्क शब्द में दिशावाची शब्द सारे आ जाएंगे उसमें कुछ तो वैसी गिनाती है जैसे अन्य आरा इतर ऋत्य चार शब्द तो हो गए और दिख शब्द का तात्पर्य दिशावाचक शब्द उसमें ये प्रत्यक प्रत, और ये उदक ये सब आ गए प्राक ठीक है नहीं उसमें ये ले लेंगे इनको जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर इत्यादि और अंचु उत्तर पद वाले उसमें ही आ जाएंगे प्रत्यक उदक आदि तो इन सब के साथ में और आच और आही अभी जो आच है जैसे अभी दिशावाचक शब्द पीछे बोले थे तो उसमें दक्षिण के लिए क्या बोला था दक्षिणा तो दक्षिणा वो है क्या जो मिलती है यज्ञ करने के बाद ये कौन सी दक्षिणा है दिशा दिशा। दिशा। तो इसको आप ये, क्यों किया ये तो मैं पूछने वाला था क्या उपदेश इसमें टाप क्यों किया है टाप नहीं है ये फिर सूत्र बोलो वही अन्य आराध इतर रित दिक्षब्द अंशुत्तर पद आच आही। ये आच प्रत्यय है सूत्र दक्षिणादाच आच दक्षिणात आच दक्षिण शब्द है मूल में में ध्यान देखो जहाँ विभक्ति का प्रकरण है प्राग दिशो विभक्ति ही पहला सूत्र है ना पाद का तो दक्षिणा दाज और उस विभक्ति के प्रकरण में आए हुए सारे शब्द जो बनते हैं ये सब अव्यय बन जाते हैं तथ्य तश्चा सर्व विभक्ति इस सूत्र से तो दक्षिणा ये अव्यय है ये ये प्रथमा का ये क्वेश्चन मत मान लेना रूप से दक्षिणा दक्षिण दक्षिणा दक्षिणा दास नहीं मिला चौथे कॉलम में नीचे की तरफ देखो मिल गया प्राग देशो वाला प्रकरण ये तो पहला ही सूत्र बोल रहा हूं पाद का तो दक्षिणा दास दक्षिण से आज प्रत्यय करके तब बनता है दक्षिणा हैं? वो अलग है वो अव्य नहीं है उसके रूप चलेंगे तो ये शब्द होगा इनके साथ में पंचमी होती है और प्रभृति इत्यादि जो शब्द है प्रभृति है वही ही जो पीछे आए हैं सब इनके साथ भी पंचमी है तो जैसे ज्ञानाद ऋत नमोक्ष के साथ में दे दिया ग्रामाद पूर्व पश्चिम है उत्तर प्राग आदि ये प्रवृत्ति का द्वितीय धारण शैशवाद प्रवृत्ति बचपन से लेकर ग्रामात वही ही गांव से बाहर अपादान संज्ञा करने के अन्य सूत्र भी हैं जैसे भय हेतु अब ये सूत्र का अर्थ ऐसे नहीं है ये सूत्र कर रहा है अपादान संज्ञा और विभक्ति वही करेगा अपादान्य पंचमी तो भी अर्थवा धातु और त्रा अर्थवाड़ी धातुए इनके साथ में जो भय का कारण बन रहा है या जो रक्षा का कारण बन रहा है उसमें उसकी अपादन संज्ञा होगी तो चोरा विभेति, चोरा त्रायते ऐसे ही आख्यात तो आख्या उपयोगी सब सूत्र आप पढ़ चुके हो प्रथम नियम पूर्वक विद्या अध्ययन करने में जो आख्याता है जिससे विद्या पढ़ी जा रही है उसमें पंचमी जाएगी तो उपाध्या या गुरोह अधिते या पठती अध तो तो परिचित सूत्र है अन को गुण कहते हैं और संधि करने के लिए फिर हम छठे अध्याय के पहले पाद में पहुंचते हैं वहा आदगुण है हाँ सूत्र आकार से उत्तर अच्छ पर रहते <प्रक्षी> पूर्व पर के स्थान पर गुण एक देख। अनुवाद देखिए उदाहरण पहले इस वृक्ष से यह पत्ता गिरा तो अस्माद् वृक्षात ए पत्रम अभी क्योंकि ये एकदम शब्द को नहीं लाए हैं अभी तो ये स्वयं भी एत का ही प्रयोग कर रहे हैं ए तत्पत्र अपतत् यह अपादान का हो गया उदाहरण तस्माद अश्वाद स नती ऐसे ही प्रासादात बाल अपतत प्रसाद से नीचे गिर गया तस्माद गुरु अध्यापयोग यहाँ लग गया विभेति चोराद, चोराद त्रायते। रामाद चोराद राम से भिन्न कोई भी रामाद कह सत्यम बदेत धनाद ऋते न सुखम धन के बिना सुख नहीं है एशा बालिका इच्छति लताम एताम ये गुण दिखाने के लिए संधि दिखाने के लिए इन्होंने मिलाया है इसको तो बालिका इच्छती च्छती। लताम एताम एताह सर्वाह प्रजाह धर्मम तो रक्ष केवल प्रजा का रूप दिखाने के लिए है ये वैसे और कोई नई चीज इसमें नहीं है वाक्य में इनकी यह सारी प्रजा धर्म की रक्षा कर रही है धर्मम रक्षा बहुवचन में है प्रजा इच्छति नृपम गुणसंधि हो गई प्रजा इच्छति पश्य इधानीम पश्य इधानीम न इधानीम गश्य उपरी पश्योपरी और का इदानीम केदानीम वेला है।, है क्या समय हो रहा है प्रश्न करते हैं तो केदानीम वेला तो अनुवाद देखिए उस वृक्ष से ये फूल गिरे तो तस्माद हो जाएगा ध्यान रखना अब किस सूत्र से होगा ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है किससे होगा जलाम ये तस्माद वृक्षात और ये फूल तो इमानी नहीं इमानी नहीं एतानी इमानी भी ठीक है लेकिन एतानी पुष्पाणी और अपतन तो या अपतन तस्मा वृक्षादेता पुष्पाण्यपतन उस महल से वह ललकी गिरी तस्त प्रसादात सात किस घोड़े से वह सेनापति गिरा कस्माश्वात स सेनापतिरपतत ठीक है जिस नगर से वह राजा इस गांव में आया तो यशमाद नगरात स नृपह अब नृपह विसर्ग बोलना है नहीं आगे निर्णय हो पाएगा तो इस ग्राम में आया है? हाँ एक तस्मिन ग्राम एक है या ए तद ग्रामम दुतिया भी कर सकते हैं हाँ, कोई बात नहीं है अधिकर्ण भी अधिकर्ण हाँ, वो अधिकरण के रूप में भी ले सकते हैं तो नगरात, है सृपो नृप अब नृप में रेख का यकार होकर के लोप हो जाएगा नृप ये तद ग्रामम आगक्षत उसी नगर को अब गया है, है? अब उसी नगर को तस्मा कैसे बोल तस्मा उसी नगर को वह गया अब गया है तो तमेव नगरम इदानीम अगछत है? है नगर शब्द नपू साइकिलिंग में है हाँ ठीक है नगर नपू साइकिलिंग में आएगा तदेव। तो तदेव नगरम तदेव नगरम इदानीम अगछत उस पाठशाला से वह लड़की यहाँ आई तो क्या बनेगा तस् पंचमी का अत्रागच्छत पाठशाला बालिका अत्रशाला <laughs> कैसे वाक्य बोल रहे बाबा हाँ तो क्या करेगा ये क्या करेगा ये, ये नहीं दे दे किसका एकत्र कर देगा साले साले आस... जाता है। नहीं स्त्रीलिंग का है आकारांत है ऐसी रहेगा। उसका दूसरा अर्थ है एका... उस गुरु से वह शिष्य पढ़ता है तस्माद गुरोह तस्माद गुरो सला तस्मात गुरो स शिष्य अब अध हमें बोलना है तो स शिष्यो धीते शिष्य पढ़ता है उसने गुरु से पढ़ा स गुरोरपठत या गुरो रधित या गुरो अगर हम अधि उपसर्ग पूर्वक इन अध्ययन को लंगलकार में बोले तो कैसे बोलेंगे अध्ययत यह लड़की चोर से डरती है ऐशा ऐसा बालिका चोराद विभेति वह ब्राह्मण इस कन्या को उस राक्षस से बचाता है एष ब्राह्मण अब इस कन्या को तो एष ब्राह्मण एताम कन्या उस राक्षस से तस्माद् राक्षसात् त्रायति प्रजा से राजा के लिए धन लाओ तो प्रजा से प्रजा हो जाएगा पंचमी का बहुवचन तो प्रजाभ्य ठीक है और राजा के लिए तो नृपाय प्रजाभ्यो नृपाया धनम आने बहुवचन भी ला सकते हैं क्षत्रिय के अतिरिक्त कौन इस प्रजा को दुख से बचाता है तो क्षत्रिय के अतिरिक्त अतिरिक्त में हम इनमें से कोई भी शब्द ले सकते हैं तो क्षत्रियाद, क्षत्रिया क्षत्रियाद इतर क्षत्रियाद, भिन्न क्षत्रियाद अतिरिक्त कौन अर्थात कह इस प्रजा को तो एताम प्रजाम तो कह के आगे विसर्ग नहीं लिखेंगे फिर क एताम प्रजाम दुख से बचाता है दुखात त्रायते रक्षा करता है अर्थात बचाता है धर्म के बिना सुख नहीं धर्मादृत न सुखम या सुखम नास्ति गांव के पास सारी सेना है अब ग्राम के पास गांव के पास तो ग्रामाद आरात आराध का प्रयोग करने के लिए बता रहे हैं तो ग्रामाद आरात आरा जाएगी इधर तो ग्रामाद आरात सर्वा सेना अस्ति सारी सेना है गांव के पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण की ओर कौन लोग रहते हैं तो ग्रामाद अब जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है इनमें हम अव्यय का प्रयोग करेंगे तो अव्यय का प्रयोग करेंगे तो वही जो पीछे शब्द आए हुए थे पूर्व की बोलेंगे प्राक ग्रामा प्राक प्रत्यक उदक दक्षिणा दक्षिणा च कोई मत लगा देना दक्षिणा में कौन लोग रहते हैं के निवसती मैं बाल्यकाल से लेकर यहाँ ही रहता हूं अब से लेकर जहां ऐसे बोलते हैं वहां प्रभृति शब्द को लगाते हैं और इसका बहुत प्रयोग होता है तो अहम शैशवात प्रभृति और आरभ्य बोलना चाहें, तो कैसे बोलेंगे तब भी पंचमी लगाएंगे शैशवाद आरभ्य शैशवात प्रभृति बाल्य काला बाल्यकाल भी बोल सकते हैं संस्कृत का ही है ये भी बाल्य काला प्रभृति यहाँ ही अत्री या निवसामी प्रभृति या प्रभृत्यत्रदेश हो जाएगा प्रभृति लिखेंगे तो गांव के बाहर जाओ तो ग्रामाद अब यहाँ रेह बोलेंगे बहिर्गछ बही ही विसर्ग देख करके मत प्रयोग करना गा आ रहा है तो ग्रामाद बहिर गच्छ अब क्या समय है तो ऊपर वाक्य आई था केदानी बेला के और अनेक प्रकार से बोल सकते हैं इसको जैसे भी जैसे भी अच्छा लगे अनेक प्रकार से बोल सकते हैं तो केदानीम समय केदानीम वेला वाटिकासे फूल लाओ तो वाटिका का इसमें एक शब्द दिया था इन्होंने उपवन उसका प्रयोग करना है तो पुष्पाणी इस प्रकार से तो वाटिका का पुष्पाण्य पुष्पान्या भी और आने भी गणादेश भी हो गया और आ भी रह गया बचा हुआ इसमें तहसील प्रत्यय तो कर दिया आगे आपने कहा पुष्पाण्य आने पुष्पाण्य आने मिला के बोलो उसको तो।, तो वाटिका का प्रयोग तो ठीक है लेकिन आप यहाँ उपवन का प्रयोग फिर तो कौन से वाक्य में करेंगे जो ये सिखा रहे हैं उनका भी देख लो पेड़ से फल गिरे तो वृक्षात फलानी आपतन तो फलान्यपतन उस गुरु से विद्या पढ़ो तस्माद् तस्माद या गुरोर विद्याम पठ कह सकते हैं और यदि अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु का प्रयोग करेंगे तो अधिक है तस्माद् गुरोर विद्याम अधीश्व उस गुरु से विद्या पढ़ो अशुद्ध शुद्ध वाक्यों में तो इदम वृक्षात की जगह ए तस्मात वृक्षात ये हो जाएगा और एते ते फलानी एतानी फलानी ऐसे ही तम नगरम तो नगर शब्द नपुंसकलिंग में है इसलिए तद् नगरम और ते न गुरु क्योंकि अध्ययन कर रहे हैं तो आख्यात तो उपयोग से पंचमी हो जाएगी अपानंद होकर तो तस्मात गुरु हो ऐसे ही चोरेण विभेती तो भय हेतु अपादान संज्ञा हो जाएगी चोराद विभेति और ग्राम पूर्व आदि ये सूत्र आई गया अन्य राधित इतर इत्यादि तो इसमें दिख शब्द और अंच उत्तर पद उससे पंचमी हो जाएगी ये उपद व्यक्ति क्या लाएगी अन्या आराधित वाली ये उप पद व्यक्तियां हैं ठीक है यही तक रखते हैं प्रणोदी हो ओ...